संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश कर दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है हंसराज सिंह वर्मा कल्प हंस की कविता मुट्ठी भर मिट्टी मुट्ठी भर मिट्टी स्वदेश की संग में अपने ले जाऊंगा उस अनजाने पर देश, देश में कुछ अपना, अपना कुछ, कुछ पहचाना ले जाऊंगा उस दूर देश में, में माँ की मां गोद न सही उसके आंचल का, का चीर तो होगा मल लूंगा माथे पर, पर, पर आएगी आए जब यादें वतन तन उद्विघन चित्र अशांत अधीर होगा अपने मकान के कोने में उसे सजाऊंगा निहारूंगा नित्य तब सुकून कितना मैं पाऊंगा सौंधी सौंधी सुगंध से महकेगा आंगन सारा बरसेगी असीम शांति मिलेगा अक्षुम सहारा पर मैं वह मिट्टी लू कहा से रचा बसा जिसमें मेरा भारत हो कण कण में हो विविधता छलक छलक उठे सौंदर्य रोम रोम से झरती चाहत हो चलू उठा लू एक मुट्ठी संसद की गलियारों से सुना सुना संसद लघु भारत है बनता भारत उसके विचारों से मूड कौन तुझे वहाँ जाने देगा मुट्ठी भर मिट्टी तो दूर रत्ती भर हवा न लाने देगा ऐसा जकड़ा जकड़ा मेरा भारत नहीं हो सकता हवा भी जहां पहरे में है वहां प्रेम बंधुत्व नहीं रह सकता क्यों न भर लू एक मुट्ठी मंदिर थी प्रांगण से नित्य पावन यहां होती भागवत कथा के वाचन से शीतलता यहाँ बहुत क्षणकाए पलती बड़े नाजों से, से दहक उठती गिरजे की घंटी या अजान की, की आवाजों से, से इतना एक, एक रंगी संवेदनाहीन संवेदना मेरा, मेरा भरत, भरत पुरुश पुरुश नहीं, नहीं हो सकता लाभ झंझावातों के भवर में उसका इंद्रधनुष नहीं खो सकता बहुत सुहासित कण कण शोभित राजघाट की यह फुलवारी भरलू अंजुली, अंजुली क्या यहाँ से सोया, सोया जहाँ पुजारी बापू नहीं, नहीं। यहाँ हमने उनके, उनके सपनों, सपनों को दफनाया है, है। राख छुपाकर कर, कर संगमरमर संग में, में आदर्शों का बाजार लगाया है विस्तृत फलक को संकुचित कर देखा तनिक उजियारे में वांछित मिट्टी को पाया मैंने अपनी मैया के चौबारे में यह चूल्हा जिसमें उनका सर्वस्व समाया झोंका अपना वजूद दीवारों को घर बनाया ममत्व का गूथा आटा अंकुर को वृक्ष बनाया त्याग की डाली खाद फल को स्वादिष्ट बनाया यह चूल्हा जिसकी मिट्टी लाई थी वे उन खलिहानों से जिन्हें उर्वरा है बनाया पुरखों ने अपने बलिदानों से तनिक सी इस तनिकूल्हे की संग मैं अपने ले जाऊंगा अपने आराध को ही समर्पित स्वयं न्योछावर मैं हो जाऊंगा स्वयं न्योछावर मैं हो जाऊंगा अभी, अभी आप सुन रहे, सुन रहे थे।, थे हंस, हंस राज सिंह वर्मा, वर्मा कल्प, कल्प हंस कल्प की हंस कविता मुट्ठी भर, भर मिट्टी वाचक स्वर भारती परिमल